श्री परमात्मने परमात्में चौथा अचतुध्याय चौथाध्या भगवान्वाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहम्य विवश्वान्मे मन प्राह मनुरीक्षा कवि ब्रवी श्री भगवान बोले मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा व्याख्या पूर्व पक्ष अव्यय नित्य तो साध्य होता है साधन कैसे अव्यय होगा उत्तर पक्ष साधक ही साधन होकर साध्य में लीन होता है अतः साधक साधन और साध्य तीनों एक ही होने से अव्यय है परंतु मोह के कारण तीनों अलग अलग दिखते हैं एवं परंपरा प्राप्तम प्राप्त सकाले नेह महता परत हे परंतप इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्यलोक से लुप्त प्राय हो गया सऐवाय यातेद्य आतेज्य योग प्रोक्त पुरातन भक्त में सखा चेती रहस्यम चेतदु उत्तम तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवश्वत कथम एत बिजानी या तमाद प्रोक्त वाणी अर्जुन बोले आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था यह बात मैं कैसे समझूँ श्री भगवानुवाच बहूनि में व्यतीता जन्मा तव चाजुन तान्य हम वेद सर्वाणी ने थ परम तप हे परम तप अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता अजोपिशन व्यायात्मा भूता नामेश्वरो प्रकृति स्वामधिष्ठा संभवाम्यात्म मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ यदा यदा धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्म हे भरतम अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भी मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ परित्राणाय साधूना विनाशा चुष्कृताम धर्म संस्थापनाथा संभवा में युगे युगे साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ व्याख्या परमात्मा अक्रिय है अतः अवतार लेकर क्रिया लीला करने के लिए वे अपनी प्रकृति की सहायता लेते हैं अवतार में संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा के द्वारा की जाती हुई दिखने पर भी वास्तव में क्रियाएँ प्रकृति द्वारा ही की जाती है इसलिए सीता जी ने कहा है कि संपूर्ण क्रियाएं मैंने ही की है भगवान राम ने नहीं एव मादी नहींमादी कर्माणी मयिवाचारिता आरोपयंती रास् निर्विकारे किलात्म अध्यात्म रामायण कांड भगवान श्री राम के अवतार लेने से लेकर राज्य पद पर अभिषिक्त होने तक के संपूर्ण कार्य कार्यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं तो भी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान में आरोपित करते हैं आगे इसी अध्याय के तेरहवें श्लोक में भी भगवान कहेंगे तस्य कर्तारम विद्ध्य कर्तारम विध्यकर्ताभ्ययम जन्म कर्मच्यो वेति तत्व तत्वादे हम पुनर्जन्म नही बेति सोर्जुन हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है व्याख्या अवतार काल में भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति की सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं यह भगवान के जन्म और कर्म की अलौकिकता है साधक भी यदि अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपने तादात्म्य का त्याग कर दे तो कर्तव भोक्तृत्व से रहित होने पर उसके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे कर्मों का अकर्म होना ही कर्मों का दिव्य होना है यह दिव्यता कर्म योग से आती है वीतराग भय क्रोधा मन्मया मापासिता बहवो ज्ञान तपता पूता मद्भाव आगता राग भय और क्रोध से थर्वथा रहित मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं ये यथा प्रपद्यन्ते सांसथ भजाम्यम मम वर्तमान वर्तनते मनुष्यापार्थ सर्वश हे पृथानंदन जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं व्याख्या यद्यपि सब कुछ परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम तथापि मनुष्य जिस भाव से देखता है भगवान भी उसके सामने उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी मानस बालकांड जीव जगत को धारण करता है येदम धारते जगत गीता सात पाँच तो भगवान जगत गुरु से प्रकट हो जाते हैं नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो भगवान उसके सामने नहीं रूप से प्रकट हो जाते हैं चोर भगवान की मूर्ति में भगवान को न देखकर पत्थर स्वर्ण आदि को देखता है तो भगवान उसके लिए पत्थर स्वर्ण आदि के रूप में प्रकट हो जाते हैं कांक्षत कर्मणाम सिद्धि यजंत क्षेत्र भवति कर्मजाम कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं क्योंकि इस मनुष्यलोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है व्याख्या मनुष्यलोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है परंतु परिणाम में वह बंधन कारक होती है जैसे एलोपैथिक दवा जल्दी असर करती है पर परिणाम में वह शरीर के लिए हानिकारक होती है परंतु आयुर्वेदिक दवा देर से असर करती है पर परिणाम में वह लाभदायक होती है जनकादि महापुरुषों ने निष्काम कर्म कर्मयोग से संसिद्धि सम्यक सिद्धि अर्थात मुक्ति प्राप्त की थी कर्म लयी वही संसिद्धिम आशिता जनकादय गीता तीन बीज थकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि नाशवान होती है और निष्काम कर्मों से होने वाली सिद्धि अविनाशी होती है निष्काम कर्म अर्थात कर्मयोग से कर्मजन्य सिद्धि की इच्छा मिटती है जन्म वस्तु से मुक्ति नहीं होती चातुर्ण मैं सृष्टि गुणकर्म विभाग तस् कर्ताकर्ता नवा कर्मा लिंपते कर्म फलेह इतिमा यो भी जाति बध्यते मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग विभागपूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान कारण कि कर्मों के फल में मेरी इस स्पृह नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता व्याख्या चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है इस भगवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है कर्म से नहीं कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है जैसे सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान अकर्ता ही रहते हैं ऐसे ही भगवान का अंशजीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है शरीर स्थोपिकौनतेय न करोती न लिप्यते परंतु जीव अहम् से संबद्ध संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मनते गीता तीन सत्ता एवं ज्ञावा कृतम एवं ज्ञावा कृत कर्म पूर्वर मुमुक्षुम वस्मा पूर्व पूर्वतर पूर्व काल के मुक्षुओं ने भी जिस प्रकार जानकर कर्म किए हैं इसीलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर व्याख्या भगवान का मत है कि मुमुक्षा जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए प्रत्युत अभिमान तथा फलाशक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए कर्म करने से बंधन होता है पर कर्म योग से मोक्ष विश्राम प्राप्त होता है किम कर्म किम कर्मेति कि वक्ष कर्म कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं अतः कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा कर्मणोज बोधव्यम बो चर्मण अकर्मण से बोधव्यम गहना कर्मणो गति कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए क्योंकि कर्मों की गति गहन है अर्थात समझने में बड़ी कठिन है व्याख्या कामना के कारण क्रिया ही फलजनक कर्म बन जाता है कामना बढ़ने पर विकर्म पाप होते हैं कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल फल देने वाले नहीं होते कर्मण्य कर्मण्यकर्मय पशेद अकर्मणिचाकर्मय सबुद्धिमान मनुष्यो सयुक्त कृष्ण कर्म जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य क्रित है व्याख्या कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना अर्थात कर्तृत्वाभिमान और फलेक्षा न रखना कर्म में अकर्म देखना है निर्लिप्त रहते हुए अर्थात कर्तृत्वाभिमान और फलेक्षा का त्याग करके कर्म करना अकर्म में कर्म देखना है इन दोनों से ही कर्म योग की सिद्धि होती है कर्म योगी कर्म करते हुए अथवा न करते हुए प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त रहता है नई तस् कृतेनाथो नै ना कशन कृते गीता तीन यस्य ये ये समारंभा काम संकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निद्ध कर्मारम्भ तमाहो पंडितम्बुधाम जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं व्याख्या जो कर्म कर्म करते हुए निर्लिप्त संकल्प और कामना से रहित रहता है और निर्लिप्त रहते हुए सब कर्म करता है वह संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है कर्म फला संगम नित्य जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता व्याख्या जिसके भीतर कर्तृत्वाभिमान भी और फलाशक्ति है वह कर्म न करने पर भी बधा हुआ है परंतु जिसके भीतर कर्तृत्वाभिमान भी और फलाशक्ति नहीं है वह कर्म करते हुए भी मुक्त है निराशिर यमा तख्त सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुरो किल विषम जिसका शरीर और अंतकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता व्याख्या केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाए उनसे यदि कोई पाप बन भी जाए तो वह लगता नहीं परंतु जो मनुष्य भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है वह पाप से बच नहीं सकता यदि लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विम सम सिद्धा वसिद चीनाते जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है वह कर्म करते हुए भी उसमें नहीं बंधता गत संगस्य मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रीये जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है जो मुक्त हो गया है जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के लिए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं व्याख्या निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञार्थ कर्म है यज्ञार्थ कर्म करने वाले कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं और उसे अपने स्वतः स्वाभाविक असंग स्वरूप का अनुभव हो जाता है जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे श्रुक आदि पात्र भी ब्रह्म हैं। हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म हैं और कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहूति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है व्याख्या अब भगवान अपनी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन आरंभ करते हैं संसार की सत्ता विद्यमान है ही नहीं गीता दो सोला एक ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है संसार में जो कर्ता करण कर्म और पदार्थ दिखाई देते हैं दे सब ब्रह्मरूप ही हैं ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ है दैवेवा परेयज्ञ योगिन् पर्युपास ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम यज्ञ न उपजुग्वती अन्य योगी लोग दैव भगवतर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हमन करते हैं व्याख्या संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना भगवदर्पण रूप यज्ञ है परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता मिला देना अर्थात मैपन को मिटा देना अभिन्नता रूप यज्ञ है इंद्रिया अन्य संयमाशु जुहवती शब्दिन्न सियान्य इंद्रियानेशु जुहवती अन्य योगी लोग स्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं व्याख्या एकांत काल में अपनी इंद्रियों को भोगों में न लगने देना संयम रूप यज्ञ है व्यवहार काल में इंद्रियों के अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर उनमें राग द्वेष न करना विषय हवन रूप यज्ञ है हवन तभी होगा जब विषय नहीं रहेंगे कारण कि हवन तभी होता है जब हव्य पदार्थ नहीं रहता जब तक हव्य पदार्थ की सत्ता रहती है तब तक हवन नहीं होता सर्वाण इंद्रिय कर्वारी, प्राण कर्माणी चापरे आत्मसयम योगाग्नो जुगवती ज्ञान दीपित अन्योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं मन-बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाना समाधि यज्ञ है द्रव्यय तपोयज्ञा यज्या, जोगी यज्ञा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाच यृति व्रता दूसरे कितने ही तीक्षण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही साध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं व्याख्या मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना द्रव्य यज्ञ है स्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सह लेना यज्ञ है कर्मों की सिद्धि असिद्धियों में तथा अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहना यज्ञ है सत शास्त्रों का अध्ययन बनन नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है अपाले जुह्वति प्राण प्राणे पानम तथा परे पान गति रुद्धा प्राणायाम परा जो अपरे नियताहारा प्राणान प्राणे से जुगवते थर्वे प्यते यज्ञविदो यज्ञपित दूसरे कितने ही प्राणायाम की परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही निमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं व्याख्या पूरक कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है प्राण अपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ है यज्ञशिष्टा मृतभुजो या ब्रह्म सनातन ना लोकोसी यज्ञ अकुतोण्यकुरस हे कुवशियों में श्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए या मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं हैं फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधिता एवं ज्ञावा विमोक्ष से इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा याक्षा जिसने कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त कर्तृत्व फलेच्छा रहित रहने की विद्या को जान लिया है वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है श्रेयान द्रव्यमया ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ये परम तप अर्जुन द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्वज्ञान में समाप्त लीन हो जाते हैं क्या? पहले गए कहे गए बारह यज्ञ द्रव्य यज्ञ है उन सब की अपेक्षा आगे कहा जाने वाला ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से संबंध विक्छेद हो जाता है द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है और ज्ञान यज्ञ में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 ये तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्र महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे व्याख्या तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए भगवान मानो यह कहना चाहते हैं कि केवल गुरु बनाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और केवल शिष्य बनाने से गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करें अर्थात अपने आप को उनको समर्पित कर दे उनकी आज्ञा के अनुसार काम करें और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करें तो वे गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना तत्वज्ञान का उपदेश दे देंगे जिससे तत्वज्ञान का उपदेश लिया जाए उस महापुरुष का अनुभवी और शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है यदि वह अनुभवी तो हो पर शास्त्रज्ञ नहीं हो तो जिज्ञासुओं की अनेक शंकाओं का समुचित समाधान नहीं कर पाएगा यदि वह शास्त्रज्ञ तो हो पर अनुभवी नहीं हो तो इसके वचन वैसे ठोस एवं प्रभावशाली नहीं होंगे जिनसे जिज्ञासुओं को बोध हो जाए अनुभवी और शास्त्रज्ञ इन दोनों में भी महापुरुष का अनुभवी होना मुख्य है अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वतः प्रकट होते हैं अनुभवी संतों की वाणी से ही शास्त्र बनते हैं उनकी वाणी स्वतः शास्त्र के अनुकूल होती है पांडव ये न भूतान्य शेषेण दक्ष सामयी जिस तत्व का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मुंह को नहीं प्राप्त होगा और हे अर्जुन जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद खन परमात्मा में देखेगा व्याख्या तत्वज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता क्योंकि वास्तव में मोह की सत्ता है नहीं नासतो विद्यते भाव इसलिए तत्वज्ञान एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है जैसे पृथ्वी पर दिन के बाद रात होती है रात के बाद दिन होता है परंतु सूर्य में रात आती ही नहीं वहाँ नित्य निरंतर दिन से भी विलक्षण प्रकाश रहता है ऐसे ही तत्वज्ञान रूप सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं है और है ही नहीं होगी ही नहीं हो सकता ही नहीं मोह की सत्ता जीव की दृष्टि में है परमात्मा के अंतर्गत जीव है नमयवांशो जीवलो के गीता पंद्रह सात और जीव के अंतर्गत जगत है यह एकदम धारित जगत गीता सात पाँच इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है दक्षस्यात्मनि फिर अपने को परमात्मा में देखता है अथोमयी जगत को अपने में देखने से अहम की सूक्ष्म सत्ता रहती है यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता पर दार्शनिक मतभेद कराने वाला होता है अपने को परमात्मा में देखने से अहम का सर्वथा नाश हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता अभी चेदशी पापेभ्य सर्वे प्रापकृतम सर्व ज्ञान प्लव वृजनम अगर तुम सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा व्याख्या संसार मात्र में जितने पापी हैं उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी है ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है प्रत्युत नाशवान की कामना बाधक है गीता तीन सैंतीस इकतालीस दो विभाग है जड़ और चेतन ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर सर्वथा असंबद्ध है संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती है चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती संपूर्ण पाप जड़ विभाग में ही है चेतन विभाग में नहीं जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं यथाइधान से समृद्धो निर्भस्म सात कुर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माड़े भस्म सात् कुरते तथा हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि इंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा कर देती है नहीं काले इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्म उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है व्याख्या जिस तत्व ज्ञान को पाने के लिए कर्मों का त्याग करके अनुभवी और शास्त्रज्ञ महापुरुष की शरण में जाना पड़ता है गीता चार चौंतीस वही तत्व ज्ञान कर्म योगी को सब कर्म करते हुए अपने आप में ही प्राप्त हो जाता है तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ता कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय लब्धा लब्वा पर शांतिम अचिरेगछते जो जितेंद्रिय तथा सा साधनपरायण है ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है जिसकी व्याख्या जिसकी इंद्रिया वसमें होती है वही साधन परायण होता है जो साधन परायण होता है वही पूर्ण श्रद्धावान होता है ऐसे पूर्ण श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाती है अतः ज्ञान की प्राप्ति में वक्ता पर तथा सिद्धांत पर श्रद्धा विश्वास मुख्य कारण है अज्ञा श्रद्धाधान्च संशयात्मा विनश्यते नम लोकोस्त न परो न सुखम संशयात्म हो विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है न परलोक हितकारक है और न सुखे ही है व्याख्या विवेक और श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधनों में है त्मा मनुष्य में विवेक और श्रद्धा नहीं होते न, न तो वह खुद जानता है और न दूसरों की बात मानता है। ऐसे मनुष्य का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है उसका यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी योग ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंत न कर्मा बधनते धनंजय हे धनंजय योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते तस्माद् तस्मा जूतम ज्ञानासिनात्मनः इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा ओम जाति श्रीमद्भगवदीतासु उपनिष्सु ब्रह्म विद्या श्रीकृष्णाजुन ज्ञान कर्म सन्यासी योगो नाम चतुथ्याय